उसी समय हनुमान जी को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि अहंकार आ जाए हाँ। अब जिसको कि भगवान भी आदत देने लगे उसके सामने कृतज्ञता कर व्यक्त करने लगे तो फिर उसको भी अहंकार नहीं आएगा तो दुनिया में और किसको अहंकार हाँ। और यही बात हम इसको मिलाकर के इस घटना को देखें बालकांड में जो नारदी की कथा इसीलिए कही गई थी कि नारद जी जब भगवान के पास पहुंचे तब तो भगवान ने नारद जी से कहा कि बहुत दिनों में नारद आए तो नारद जी ने सब कथा कहना शुरू कर दिया हम ऐसे ऐसे करके अमुक वहां पर गंगा किनारे थे वहां भजन ध्यान कर रहे थे तो वहां इंद्र ने फिर काम को भेज दिया और ऐसा हुआ वैसा हुआ सारी कथा अपने ही मुख से जो कुछ उनकी अपनी करनी थी सब विस्तार है स्वयं सुनाने लगे अब देखो हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया हा? अपनी कर्मी जो कुछ उन्होंने हनुमान जी ने कही अपने मुख से नहीं कही जामान ने तो सुनाई लेकिन वहां नारद जी ने अपने मुख से ही संवाद अपनी बता दी कि ऐसा ऐसा हुआ और यज्ञ भगवान जब नारद जी वहाँ भगवान के पास पहुंचे उसके पहले शंकर जी के पास गए थे और शंकर जी ने हनुमान को मना भी किया था कि देखो भगवान के पास जाना तो कभी इस चर्चा की न चलाना अगर चर्चा चलेगी तो इस बात को छिपाना लेकिन हनुमान जी की उनकी नारी जी की बात यह बुद्धि में नहीं आई परिणाम ये उन्होंने स्वयं अपनी करनी अपने मुख से भगवान को सुनाई तो बस अहंकार आ गया भगवान ने देख लिया कि हनुमान इनके नारी जी के मन में तो अभिमान का अंकुर उत्पन्न हो रहा तो भगवान को बस एक विशेषता है भगवान के तमाम भगवान के अनेक स्वभाव की बातें हैं उनमें से भगवान का एक स्वभाव यह है कि भगवान को अहंकार बड़ा ही कटु लगता है और दीनता बड़ी प्रिय लगती है अगर भगवान के निकट जाना चाहते हैं तो दीजता लेकर के जाएंगे उनसे मिलेंगे तो तो भगवान मिलेंगे अहंकार लेकर के जाना है तो भगवान से कोई मतलब नहीं बस अहंकार भगवान को बड़ा ही अप्रिय है बड़ा कट लगने वाला है इसलिए वहां जैसे ही नारद जी ने अपना अभिमान दिखाया तो भगवान ने भी क्या किया बस वो देखो विष्णु मोहिनी के स्वयंबर वाली कथा शुरू हो गई और नारद जी जो है जिस नारद जी को जिस बात का अभिमान था वो अभिमान चकना चुप हो गया सबका सब उसका उल्टा ही हो गया सबका सब आने लगा तो शंकर जी इस बात को पहले समझते हैं और शंकर जी हनुमान रूप में है तो हनुमान जी कोई लगा कि जब भगवान इतनी प्रशंसा कर रहे हैं वहां पर भी भगवान ने नारदी की प्रशंसा की थी, थी और हालांकि नारद जी ने ऊपर ऊपर कह दिया कि भगवान ने सभी याद की कृपा से सब है लेकिन उसके पीछे भाव ये था कि मेरे ही बल से इस प्रकार सब हुआ है और आपकी भी कृपा प्राप्त हुई है तो मेरे ही कारण प्राप्त हुई है जब मैंने इतना आपका भजन किया इतना पूजन किया इतना किया तब आपकी कृपा प्राप्त हुई ऐसा भाव था तो जब कोई कभी कभी कोई व्यक्ति दूसरे की कृपा का उल्लेख भी करता है तो उसके मन में अहंकार छिपा रहता है ऊपर से से बोल दिया सब आपकी कृपा है लेकिन आप आपकी कृपा कुछ नहीं है भीतर भीतर अपने सोच रहा है कि सब है मेरा ही पुरुषार्थ ऐसे करके व्यक्ति सोचता रहता है तैसे तो ही नारण जी ने भी वहां के की कृपा है लेकिन अहंकार मन में था भगवान हृदय की बात समझते थे यहां नारायण जी सोचते हैं कहीं ऐसा न हो कि हम ऊपर ऊपर भगवान से कुछ भी बात करें हमारे हृदय में अहंकार उत्पन्न हो जाए और वो घुसे आवे चुपचाप इस की तरह से अहंकार स्वार्थ काम क्रोध ये हृदय में घुसे आते हैं तस्कर कहलाते हैं तस्कर मन है? चोर ये सब सब शास्त्रों में आता है ये सब काम क्रोध आदि अहंकार राग आदि ये सब चोर है ये चोरी चोरी से हृदय के भीतर घुसे आते हैं और वही विनाश लीला करते रहते हैं गीता में भी ये तस्कर इनको कहा गया है यहां पर भी जो है ये रामायण में भी बार बार इनको तस्कर बताया गया है शंकराचार्य ने कहा हा? कि देखो चोर कब आता है जब सो गए आठबंद हो गई सो गए तो सोते वक्त चोर घुसे आते हैं शंकराचार्य तो क्या कहते हैं इसलिए क्या करना चाहिए तपमान जागृत जागृत चोर न घुसने पावे इसलिए जागते रहो जागते रहो अध्यात्म जागते रहो कि मैंने क्या है अध्यात्म जागते रहो सदा अपने आप आत्म शुरू परमात्मा शुरू का स्मरण करते रहो संसार के जाल को सत्य मत समझो और इसमें भ्रम में न पड़ो इसके स्वप्न है स्वप्न में चले गए तो स्वप्न दुख देने लगेगा सपने में भी जागते रहो जब जागते रहोगे तब इस संकट से बचेगा तब इस प्रकार हनुमान जी समय जाग रहे लापरवाही नहीं बरतते हैं इसलिए भगवान से कहते हैं चरण परि प्राप प्रेमाकुलमान जी भगवान की कृपा प्राप्त करके प्रेम से परिपूर्ण होकर भगवान के चरणों में पड़ गए और क्या कहते हैं प्राई प्राई भगवंत तो हे भगवंत प्राई माने रक्षा करो हे भगवान रक्षा करो रक्षा करो अब रक्षा करो तो भगवान ने सोचा कि कौन इसके ऊपर हमला किया देता है अब प्रत्युपकार करने का बदला आ गया अब तब तो उनका उपकार कर सकते त्राही ट्राई हो गई ये तो बस त्राई तराई और कुछ नहीं है ये अहंकार से बचने की बात है आगे कहते हैं भार बार बार प्रभु चाहे उठावा प्रेम मगन ते उठवन भावा प्रभु कर पंकज कपि के सुदशा गौरी गौरीसार अवधान मन करे पुण्यशंकर लागे कान कथा का यति सुंदर कपि उठाव प्रभु हृदय लगावा करे गि परम निकट बैठावा कहू कपि रावण पालित लंका दुर्गयति बंका प्रभु प्रसन्न जाना हनुमा गोला विगते अभिमाना शाखा मृग कह बड़ी बनुसाई साखाते साखा ते नागसिंधवा टकपुर नाग सिंधु वाटक पुजारा निश्चय गणवदि विपन गुजारा शोष तब प्रताप रगुराई नाथन कछो मोर प्रवृताई तुम प्रभु कछु अगम नहीं जा पर तुमे अनुकूल तब प्रभाव बढ़वान नहीं विचार सही खलतूल ऋषि रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बुल भाई सब संतन की जय हनुमान जी भगवान के चरण पकड़ करके उनको करोणों के ऊपर से दिए बार प्रभु चाहे उठावा भगवान बार बार उनको हनुमान जी को उठाना चाहते हैं, उठा करके हृदय से लगाना चाहते हैं, लेकिन हनुमान जी उठते नहीं प्रेम मगन कहीं उठग भावा हनुमान जी हृदय में इतना भगवान के प्रति प्रेम और कृतज्ञता भाव जागृत हो गया कि उसको उनको उठना अच्छा ही नहीं लगा भगवान उठाना चाहते हैं लेकिन उनको उठना भी अच्छा नहीं लगता वो सोचते हैं भगवान के चरण पकड़े रहो बस इसी में अपनी कुशलता है ये भाव उनका हुआ तो कहते हैं प्रभु कर अपंक जी कभी के शीसा आखिर भगवान इतना ही कर सके कि अपना हाथ हम जी के सिर के ऊपर रख सके सिर के ऊपर अपना हाथ फिरते रहे बस उठा नहीं पाए उनको तो सुन विश्व दशा मगन गौरीसा गौरीसा अब देखो ये गौरीशा न शंकर जी ये शंकर जी ग्रह है उस दशा का स्मरण करके मगन हो गए हाँ? अब देखो ध्यान दो इस बात को इस प्रसंग को कि ये एक विशेष स्थल है एक प्रकार का ये कहते हैं इस समय यही जो शंकर जी इस समय पार्वती जी को जो कथा सुना रहे हैं वो किसी समय में हनुमान बनकर के भगवान श्री राम जी के चरणों में बैठे हुए अपना सिर नमाए हुए पड़े थे तो सुन के माने स्मरण करना तो स्मरण किसको आता है कि जो बात जिसके जीवन में जो घटित होती है अनुभव में पहले आता है उसी को स्मरण भी होता है एक समय में अनुभव और दूसरे समय में जो अनुभव व्यतीत हो गया काल व्यतीत हो गए तो दूसरे समय में उसी अनुभवों का स्मरण आता है तो अनुभव करता और स्मरण करता दोनों एक ही होते हैं दो नहीं युवा करते हैं ये वेदांत का सिद्धांत भी है और इसे पकड़ना चाहिए उसी का उल्लेख भी यहां पर वेदांत की बात भी है ये अनुभव अपने आप में देखें हैं। जैसे कि मान लो हमारे मन में कभी भी स्मरण इस, इस बात का नहीं आएगा कि आप अपने बाल्यकाल में कहा थे और क्या सुख दुख आपका था और ये स्मरण हमको आवे नहीं आ सकता क्यों कि वह आपका अनुभव था आपको स्मरण आ सकता है लेकिन आपका अनुभव हमको स्मरण आ ऐसा नहीं होगा तो ये दोनों एक ही होने चाहिए अनुभव करता और इस्मान करता तो अभी ये शंकर जी स्मरण कर रहे हैं तो इस्मान कर रहे हैं कि माने अब उनको उस समय जो भगवान श्री राम जी के चरणों में पड़े हुए थे और भगवान राम के सिर के ऊपर हाथ रखे हुए थे वो शंकर जी को लगता है कि उस समय बड़े आनंद की बात थी देखो कैसी भगवान की कृपा प्राप्त थी उनका बड़ा घस हमारे स्वर के ऊपर था और वो कृतज्ञता व्यक्त कर रहे थे हमको उठाना चाहते थे हम उनके चरण पकड़े हुए थे और उस समय जो आनंद की बात थी और उस आनंद में जैसे हम मन में थे तो वही आनंद और वही अनुभूति शंकर जी को स्मरण आ गई तो वैसे ही होने लगा स्मरण के मन तद्रुप अनुभव इस स्मरण के द्वारा जो अनुभव और जो स्थिति हनुमान जी के रूप में उनकी थी भगवान के चरणों में पड़े हुए वही शंकर जी को अब याद आ गई वैसी स्थिति उनके फिर गई तद्भाव भावित हो गए फिर वो तो क्या हो गया उनको तो, तो क्योंकि सुमिर सुदशा मगन गौरीशा मगन के माने बस उसी को स्मरण आ गया उसी स्मृति ही खो गए शंकर जी और जो कथा सुना रहे थे आगे की कथा कहते शंकर जी तो उनकी कथा रूपी कहते हैं फिर कथा रुक गई तो फिर क्या हुआ शंकर जी थोड़ी देर तक फिर वही बात स्मरण करते रहे और करते करते उसके बाद में फिर क्या हुआ सावधान मन करे पुण्य शंकर शंकर जी ने फिर अपने मन को सावधान किया उन्होंने सोचा कि वो तो आनंद था तो था लेकिन आप तो भगवान की कथा सुना रहे हैं तो आगे कथा कहनी चाहिए पार्वती जी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम आगे की कथा सुना तो उन्होंने अपने फिर मन को सावधान किया और आगे कथा सुना लागे कहानी कथा अति सुंदर उसके बाद भगवान शंकर जी वो बड़ी सुंदर कथा थी वो आगे सुनाने लगी माने रामचरितमानस भर में कहीं भी आप देखेंगे तो शंकर जी कथा इतनी सर सुना गए तुशीदास तो जी ने जो बात यहां कही अन्य तथा ही नहीं गई कि शंकर की कथा सुनाते सुनाते ऐसे प्रेममग्न हो जाए कि कथा बंद हो जाए सम्रामायण बार बार पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते देखिए कहीं याद पढ़ता आपको कहीं ऐसी घटना और घटी गई और कहीं नहीं आए एक स्थल है जहां तक कि शंकर जी उस तो स्मृत को करके प्रेम बनना हो गए शंकर जी सोचते हैं कि शंकर रूप में तिरंतर भगवान का ध्यान करते रहते हैं लेकिन भगवान की वैसी कृपा हमको प्राप्त जैसे कि हमने बानर रूप करके जब उनकी सेवा में लगे और उनके कार्य में लगे तो बार भगवान ने हमारे ऊपर जैसी कृपा की वैसी कृपा तो सुंदर रूप में भी हमको कमी कभी प्राप्त होती है दूसरी बातें एक इसमें देखें सुंदर फिर आयात लागे कहानी कथा अति सुंदर अब बस कहते हैं कि इससे सुंदर कोई कथा नहीं है तुलसीदास तो का कहना ये है कि सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों है लोग भाग बहुत जिज्ञासा करते हैं और कांडों के तो तमाम अलग अलग नाम हैं। बालकांड भगवान की बाल लीला है, युजा कांड अयोध्या की लीला है लंकाकांड, लंका कांड लंका युद्ध है अरण्य कांड में कथा है सब जो, जो सब कांडों के जो नाम है वो वहां स्थान के कारण से अवस्था के कारण से कोई न कोई हेतु तो दिखाई देता है लेकिन उसमें सुंदर नाम दे करके तो मैंने ऐसा कर दिया सब कांडों में एकमात्र सुंदर ही कांड सुंदर कांड है और बाकी सब असुंदर है तो ये कहते हैं कि देखो इससे सुंदर कोई बात नहीं सबसे भगवान की कथा सारे सबसे सुंदर ये है कि जब व्यक्ति भगवान के चरणों में पड़े और भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए इससे सुंदर बात कोई नहीं उठाए प्रभु हृदय लगावा लेकिन अंत में फिर भगवान ने हनुमान जी को उठा लिया और लेकर के अपने हृदय से लगा लिया और करे गई परम निकट बैठावा और उनको हाथ पकड़ के अपने पास बैठा लिया और करे गए परम निकट बैठावा परम भी जुड़ा हुआ है अपने पास तो बैठा ले लिया इस फटिक मणि पर बैठे हुए तो भगवान राम वही उसी के ऊपर हनुमान जी को बैठा लिया और बहुत निकट बैठा लिया ये बात भी आती है तुलसी तो राशि बोलते हैं कि जैसे निषादराज से मिले भरत जी से मिले अब इनसे भगवान मिलते हैं इन लोगों से तो जब मिलते हैं उनसे तो उनको बहुत जब भगवान कृपा करते हैं तब तो हृदय लगा लेते हैं ये भी बड़ी अच्छी बात है लेकिन उसके बाद फिर भगवान और कृपा करते हैं तो उसको अपने पास बैठा लेते हैं लेकिन ये बात अन्यत्र कहीं नहीं आई है कि परम निकट बैठा हुआ कि निकट भी बैठाना बिल्कुल अपने पास पटा करके निकट बैठा लेना ऐसा तो कहीं प्रसंग दूसरे के साथ भगवान ने की नहीं। तो शंकर जी सब पता सुना रहे हैं तो उनको ये स्मरण आता है तो लगता है कि देखते कैसी कृपा हनुमान की प्राप्त हुई तो कहो कभी रावण पालित लंका और फिर अपने निकट बैठा करके भगवान हनुमान जी से फिर पूछने लगे माने देखो ये एक प्रकार की प्रशंसा के लिए पूछ रहे हैं भगवान सब जानते हैं अब पूछना हनुमान जी से हनुमान जी के मुख से कहलाना चाहते हैं <coughs> यद्यप अभी तक <तर। coughs> जामान ने सारी कथा सुनाई थी कि हनुमान जी ने वहां के बल को नहीं की बल्कि जब पकड़े गए तो रामन के सामने भी गए और उसके बाद पूछ में इनकी आग भी लगाई गई लंका भी जला दी ये सब उन्होंने बता दिया था लेकिन जब बता दिया था तब देखा आप भगवान में हुए हनुमान जी से स्वयं उस बात को पूछते हैं क्या तो हनुमान हाँ तुम बताओ कि तुम ब्राह्मण की तो बड़ी सुरक्षित ललंका है और बड़ी अटपटी नगरी ये है उसमें कोई जाए कि भूल में पड़ जाए कोई उसको जो है वो वहां पर जाकर के शकुशल लौटे आवे ऐसा कभी हो नहीं सकता लेकिन तुमने ये सब कैसे किया तुमने ये भी प्रशंसा के लिए कह रहे हैं पूछ रहे हैं उससे हनुमान जी से जो कुछ भगवान पूछते हैं वो प्रशंसा के लिए पूछते हैं हनुमान जी की प्रशंसा है तो प्रशंसा क्या होती है जहाँ अहंकार होता है अहंकार में जैसे कोई पौधा हो तो पौधा के बढ़ने के लिए पानी खाद ये उसके लिए शक्तिशाली होते हैं पौधा जल्दी जल्दी बढ़ता है पानी मिलता रहेगा पौधा बढ़ता रहेगा खाद डालते रहो तो पौधा बढ़ता रहेगा इसी प्रकार से यदि हृदय में अहंकार होगा और उसका जरा सा भी अंकुर निकलेगा तो उसमें अगर आप पानी डालते रहो तो उसमें पानी डालना जमाने क्या है उसमें अगर व्यक्ति की प्रशंसा करते रहो उसको धन्यवाद देते रहो उसकी जय जयकार करते रहो तो उसके अहंकार को क्या होगा फटाफट फटाफट बढ़ बढ़ता चला जाएगा दिन दोगुना रात चौगना बढ़ता चला जाएगा। तब तो भगवान भी उनके हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं और देखते हैं कि देखो वहां अहंकार जैसी कोई वस्तु ही नहीं चाहे जितने सींचो और चाहे जितने खाद दो वहां जब अहंकार का अंकुर है नहीं बड़े गया। ही बढ़ेगा क्या ये बात साफ दिखाई देते और वही नारद जी की कथा से तुलना करके देख लो नारद जी की कथा में भगवान ने जैसे नारद जी की प्रशंसा की तैसे ही वहां कह भगवान ने देखा तरंद कि नारद के मन में अहंकार का अंकुर है पहचान लिया और जो प्रशंसा की और बढ़ गया यहां पर देखते हैं कि इनके हनुमान जी के हृदय में अहंकार का अंकुर है ही नहीं भगवान कितनी प्रशंसा करते हैं, हैं लेकिन हनुमान के हृदय में कोई अंकुर का अहंकार का कोई बीज पन्ने नहीं होता अहंकार न होने की कथा आगे सुनाते हैं इसलिए कहते हैं क्या हुआ की कहू कपी रावण पालित लंका और कहीं भी अति बंका ये देखो सब कहते हैं जरूरता मैंने बड़ा केड़ा मेढ़ा किला इस प्रकार का मजबूत बनाया हुआ उसने कि कोई उसके भीतर मक्खी नहीं पटक सकती तुम कैसे उसके भीतर घुस गए हो कैसे ये सब कार्य किया लंका को तुमने जला भी कैसे दिया कहीं भी युद्ध लंका को जला भी तुमने दिया ये सब तुमने कार्य कैसे किया तुमने ये तो बड़ी प्रशंसनीय बात है बड़े पुरुषार्थ की बात है कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकता जैसा तुमने किया तब उसके उत्तर में हनुमान जी क्या कहते हैं हनुमान जी बस ये समझते हैं कि इसमें कोई भगवान ये नहीं जानना चाहते कि लिंका कैसे जली और कैसे लिंका में घुसे वो ये देखना चाहते हैं कि अहंकार कितना है तो हनुमान जी तुरंत तो कहते हैं प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना हनुमान जी देखा कि भगवान इस बहुत प्रसन्न है तो इस प्रकार की प्रशंसा कर रहे हैं और पूछ रहे हैं तो बोला बचन विगत अभिमाना देखो हनुमान ने अभिमान नहीं आने दिया अभिमान उसको दूर ही रखा अभिमान तस्कर चोर की तरह से गए उस चोर को घुसने नहीं दिया अपने हृदय में, और मेरा मेराभिमान होकर के क्या आगे बोलते हैं कि शाखा मृग कह बल मनसाई कि शाखा मृग के मैंने बानर जो वृक्षों के ऊपर रहने वाले पशु हैं उनको बानर कहते हैं उनको शाखा मृत कहेंगे तो उसकी उसको अगर बानर में बहुत ताकत है और बड़ी कुशलता है तो कि कितनी कुशलता है शाखाते हैं शाखा पर जाए बस यही हो सकता कि एक डाल से कूदे और दूसरी डाल पे झमाका कूद करके पहुंच जाए इससे ज्यादा कमाल और क्या कर सकता है एक मनुष्य एक डाल से दूसरी डाल पे नहीं कूद सकता कूदे गिर पड़ेगा छूट जाएगा यहां से नीचे गिर जाएगा लेकिन बानर ऐसे ताक कूदेगा कभी गिरेगा नहीं और दौड़ता हुआ एक डाल से दूसरे डाल पर कूदा कूदता कूदा चला जाएगा कहीं गिरेगा नहीं तलाश के इसे ज़्यादा नहीं और उससे ज्यादा अगर बानर कुछ कर ले जाता है तो बानर की ताकत थोड़ी है कहते हैं कि, कि नाग सिंधु हाटकपुर जा रहा समुद्र को हम नांग गए इतना बड़ा काम किया और हाटकपुर जा रहा वो स्वर्ण की लगड़ी लंका को भी जला दिया और निश्चर चरगन दिर्घ निगन बनी और उन निशाचरों का बन कर दिया तमाम निशाचर भी हमने मार दिए और विपिन उजारा वहां का उजाड़ भी दिया उसमें शोक बाटिका को सब दिया तो ये सब कार्य जितना भी हुआ सो सब तब पर ये सब कोई हमारा उसमें कुछ कार्य नहीं था ये सब आपकी सामर्थ्य था आपकी ही पुरसार था आपके, था, आपके था। के कारण से वो सब आपकी शक्ति से हुआ उसमें हमारा कोई कुछ नहीं है बस ये अहंकार अपने आप को अहंकार से बचाने के बाद बस यही है कि अपने आप को ये समझे कि हम में कितनी शक्ति है जो कुछ जहां कहीं जो कुछ हो रहा है परमात्मा के बल से ही हो रहा है हमारे द्वारा भी जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा के बल से है। शरीर में यदि शक्ति है तो परमात्मा ये शक्ति है नहीं तो बिना शक्ति के शरीर शव पड़ा होता है वो तो उसका रोना भी नहीं होती सकता उसका और करी कह सकता शव डेड बॉडी कहता परमात्मा की चेतना जब उसमें होती है तो शरीर कुछ करता धरता है उसमें देखो अगर कोई बुद्धि बल है तो उस बुद्धि बल में परमात्मा ही का बल है नहीं तो बुद्धि का अपना क्या बल है चाहे शारीरिक बल हो चाहे बुद्धि बल हो चाहे किसी प्रकार के और कौशल हो कुशलता हो चतुर्ता हो वाणी की हो किसी प्रकार की हो वो तो सब भगवान की शक्ति है उसमें अपनी कोई शक्ति नहीं ये ज्ञान की बात है आध्यात्मिक पुरुष होगा हो परमार्थ को जानने वाला होगा तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट उसको होगी कि उसमें कोई जो है वो व्यक्ति विशेष का संसार का कहीं किसी व्यक्ति का कोई पुरुषार्थ नहीं परमात्मा की शक्ति कार्य करती उसमें सो तब तब तब, तब, तब प्रताप्रभुराई नाथ नकच मोर प्रभुताई के हे भगवान इसमें कोई मेरी परमता नहीं है इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है जो कुछ कार्य हुआ सबाप ही का हुआ, हुआ। कहूं पर बुकस हुआ अगर नहीं जा करूं तुम्हें अनुकूल हे भगवान आप जिसके अनुकूल हो और जिससे जो कुछ कराना चाहे उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं सब कुछ कर सकता है तो ये भी देखो सब ये झूठी बातें नहीं है ये ना समझो कि कविता की बातें हैं कविता में तो लोग कमी लोग ऐसी झूठ मूठ बढ़ाते रहते हैं ये सब अध्यात्म साथ रहे है काव्य में याद चौपाइयाद हो जाए और ये बातें याद बनी रहे इसलिए कविता लिखनी नहीं अन्यथा उसमें सारी बात जितनी सत्य है इसमें यह है कि यदि कोई भगवान का भक्त हो भगवान का ज्ञान रखने वाला हो भगवान में समर्पित हो तो उसके लिए भी जो कुछ भी वो करेगा सब भगवान ही करेगा तो भगवान सब समर्थ है इसलिए वो सब कुछ कर सकता है लेकिन बेटी जब अहंकार रख के करेगा तो अहंकार के कारण कुछ दिन तो उसे बढ़ता दिखाई देगा क्योंकि तो मैंने ये भी कर लिया वो भी कर लिया वो भी कर लिया और उसके बाद अहंकार का प्राइड गोज बिफोर फॉर अंत में फिर उसका अहंकार विनाश को उसको नष्ट कर देता है धराशाई कर देता है फिर इसलिए जो वो भगवान के शरण में जाकर के और उसी की शक्ति से और उसी की सेवा में लगे रहना चाहिए तब प्रभाव बड़वान नहीं जा सके फलतू कहते हैं कि आपके प्रभाव से तो बड़वान नहीं जा सके उल्टा काम हो सके वैसे तो अग्नि है और अग्नि फिर बढ़वानी बढ़वान में समुद्र में लग गई आग तमाम बड़ी भारी तो आग के जो वो आग जो वो हो उल्टा काम कर सकती है ये जो है रुई जो है वो आग को जला दे वैसे तो आग रुई में जला देती लेकिन अगर रुई में सामर्थ्य आ दे तो कोई तो रुई जला दे आग को उल्टा काम कर दे ये कहते हैं कि जहां तुल के बने जिसमें कोई सामर्थ नहीं बिल्कुल खोखला है निष्क्रिय है अशक्त है उसको भी भगवान इतनी शक्ति दे सकता है कि वो जो दूसरे को जो जो बड़े से बड़े शक्तिशाली हैं उनको शक्तिशालियों को भी धराशाई कर दे उनको समाप्त कर दे इस प्रकार की भगवान की कृपा ऐसी शक्ति हो सकती है तो हनुमान जी देखो ये अध्यात्म की बात परमार्थ की बात है और परमार्थिक व्यक्तियों की कैसी शक्ति है कैसे उनके कार्य है कैसे उनका जीवन है उसका सबका चित्रण है और जो जो ऐसे साहित्य को नहीं पढ़ते और अपने आप के संसारी जीवन पड़े हुए हैं परमात्मा को बिल्कुल भूले हुए हैं ये बिचारे समझते रहते हैं कि परमा जो है ये तो व्यक्ति को अकर्मण्य बनाने वाला है जुड़बड़ बनाने वाला है लड़ने वाला ये सब उनकी झूठी कल्पनाएं इसलिए अपने जीवन, जीवन जीते रहते हैं और अपने आप अपने दुखों में विनाश में पड़े रहते हैं इसलिए शास्त्रों को रामचंद्र माना सोच यही बातें गीता में है भागवत आदि ग्रंथों में भी है उपनिषदों में भी है इन सब ग्रंथों को बार बार पढ़ना चाहिए और जीवन का जो सही रूप है वास्तविक रूप है और बात सही विचार है सही गुण है सही जीवन का रूप है उसे अपनाना चाहिए इसी में कल्याण है व्यक्ति का